दोस्तों, ब्रियाना वीस्ट कहती हैं, Your life's mountain is not in your way, it is your way। यानी जिंदगी तुम्हें रोक नहीं रही, जिंदगी तुम्हें शेप कर रही है। हर स्ट्रगल, हर डीले, हर हार्टब्रेक, सब एक पर्पस के साथ आए थे। तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हें जगाने के लिए। तुम्हारा माउंटेन शुरू में इम्पॉसिबल लगता है, तुम्हारा ego, तुम्हारा fear, तुम्हारा doubt, और जब तुम अपने अंदर के mountain को cross कर लेते हो, तो दुनिया में कोई भी mountain मुश्किल नहीं लगता। Briana कहती है, the journey is from self abandonment to self connection, यानी healing का मतलब दुनिया बदरना नहीं, अपने अंदर लौट जाना है, उस जगह पर जहां तुम अपने लिए safe feel करते हो, अपने truth के साथ aligned रहते हो, तुम्हारा हर pain, हर setback एक इन्विजिबल हैंड था जो तुम्हें अपने असली रास्ते पर ला रहा था। वो मोमेंट्स जब तुम्हें लगा सब खत्म हो गया है, वो असल में तुम्हारा रीबर्थ था। क्योंकि कुछ चीजें टूटती हैं ताकि तुम अपनी जगह देख सको। ब्रियाना लिखती हैं, "When you stop running, the mountain moves." यानी जब तुम अपनी स्ट्रगल से भागना बंद कर बिकॉमिंग होल, लेटिंग गो, फीलिंग डीपली। ये सब स्टेप्स इसी माउंटेन के थे। हर लेवल तुम्हें अपने अंदर के एक नए वर्जन तक ले गया। और अब जब तुम छोटी पर खड़े हो, तुम्हें कोई मेडल नहीं मिलता। तुम्हें एक क्लारिटी मिलती है कि जिंदगी कभी अगेंस्ट नहीं थी, तुम्हारा रेजिस्टेंस था। तुम � जब तुम अपने अंदर के शोर को सुनकर भी सुकून महसूस करते हो, और अब जब तुम नीचे देखते हो, तुम्हें हर पत्थर के ऊपर लिखा मिलता है, self doubt, fear, anger, guilt, heartbreak, और तुम मुस्कुराकर कहते हो, शुक्रिया, तुम सब मेरे teachers थे। तो भाई इस किताब का final पैगाम simple है, तुम खुद अपना mountain हो, और तुम खुद अपनी destiny भी, कोई और तुम्हे� अपनी रोशनी तक पहुंचना होगा। और जब तुम ये कर लेते हो, तुम्हें समझ आता है कि माउंटेन सिर्फ क्लाइम्ब करने के लिए नहीं था, वो तुम्हें दिखाने के लिए था कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत, कितना नूर, कितनी कुदरत छुपी है। ब्रियाना वीस्ट कहती हैं, At the top of your mountain, you don't find a new life, you find the same life with a new perspective। यानी तुम वही � क्योंकि अब तुम्हारा अंदर साफ हो गया है। तो भाई, अगर आज भी तुम किसी माउंटेन के सामने खड़े हो, तो डरो मत। वो तुम्हारा पनिशमेंट नहीं, तुम्हारा ग्रेजुएशन है। और जब तुम अपनी अंदर की फियर से मिल लोगे, तो तुम अपनी डेस्टिनी बन जाओगे। क्योंकि ज़िंदगी का असली मकसद कभी जीतना नही